सार्वभम और गोपीनाथाचार्य गुरुर्ब्रह गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर तस्मै तस्म श्री गुरुभे नम इस संसार सागर में डूबते हुए निराशित जीवों के गुरुदेव भी एकमात्र आश्रय है गुरुदेव ही बहते हुए रूपते हुए बिलकते हुए अकुलाते हुए बिलबिलाते हुए अचेतन हुए जीवों को से बांह पकड़कर बाहर निकाल थकने में समर्थ हो सकते हैं। के पावन गुरुदेव की कृपा के बिना जीव इस अपार दुर्गम पयोध के पार जा ही नहीं सकता वे अखिल विश्व ब्रह्मांडों के विधाता विश्वभर ही भाति भाति के रूप धारण करके गुरु रूप से जीवों को प्राप्त होते हैं और उन्हीं के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करके मुख्यु जीव बात की बात में इस अपार को तर जाते हैं किसी मनुष्य की सामर्थ्य क्या है जो एक भी जीव का वह निस्तार कर सके जीवों का कल्याण तो वे ही परम गुरु हरि ही कर सकते हैं इसीलिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता जगत तो वे ही नारायण हैं वे ही जिस जीव को संसार बंधन से छुड़ाना चाहते हैं उसे गुरु रूप से प्राप्त होते हैं अन्य साधारण बद्ध जीवों की दृष्टि में तो वह रूप साधारण जीवों की ही भांति प्रतीत होता है किंतु जो अनुग्रह सृष्टि के जीव हैं जिन्हें वे श्रीहरी स्वयं ही कृपापूर्वक वरण करना चाहते हैं उन्हें उस रूप में साक्षात श्री सनातन पूर्ण ब्रह्म के दर्शन होते हैं इसीलिए गुरु भक्त और भगवान ये मूल में एक ही पदार्थ के लोक भावना के अनुसार तीन नाम रख दिए गए हैं वास्तव में इन तीनों में कोई अंतर नहीं इस भाव को अनुग्रह सृष्टि के ही जीव समझ सकते हैं अन्य जीवों के वश की यह बात नहीं है गोपीनाथाचार्य हृदय प्रधान पुरुष थे उनके ऊपर भगवान की यथेक्ष कृपा थी उनका हृदय अत्यधिक कोमल था भावुकता की मात्रा उनमें कुछ अधिक थी महाप्रभु के पाँच पदों में उनकी अहित की प्रीति थी वे महाप्रभु के श्री विग्रह में अपने श्रीमन्नारायण के दर्शन करते थे उनके लिए प्रभु का पांच भौतिक नश्वर शरीर नहीं के बराबर था वे उसमें सनातन सत्य सगुण पर का अविनाशी आलोक देखते थे और उसी भाव से उनकी पूजा अर्चा करते थे वे अनुग्रह शिष्ट के जीव थे भगवान के अपने जन थे उनके नृत्य पार्षद थे एक दिन गोपीनाथाचार्य प्रभु को जगन्नाथ जी के सैनोत्थान के दर्शन कराकर लौटे लौटते समय वे मुकुंद दत्त के साथ सार्वभौम महाशय के घर चले गए सार्वभम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई का यथोचित सत्कार किया और मुकुंद दत्त के सहित उन्हें बैठने के लिए आसन दिया आचार्य के बैठ जाने पर इधर उधर की बातें होती रही अंत में महाप्रभु जी का प्रसंग छिड़ गया सारुभव ने पूछा इन निमाई पंडित ने किन से संयास लिया है और इनके संयास आश्रम का क्या नाम है गोपीनाथ आचार्य ने कहा इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य कटवा के समीप जो कि केशव भारती महाराज रहते हैं वही महाभाग सन्यासी प्रवर न्यासी चूड़ामी महापुरुष इनके सन्यासाश्रम के गुरु हैं सार्भवम समझ गए कि केशव भारती कोई विद्वान और नामी सन्यासी तो है नहीं ऐसे ही साधारण सन्यासी होंगे फिर दंडी सन्यासियों में भारतीयों को कुछ है समझते हैं आश्रम तीर्थ और सरस्वती इन तीन दंडीय सन्यासियों में भारतीयों की गणना नहीं उनके लिए दंड धारण करने का विधान तो है किंतु दंड आधा समझा जाता है। यही सब विचार कर वे से कुछ सिकोड़ कर कहने शास्त्र तो भी, भी मालूम पड़ते हैं उच्च ब्राह्मण कुंड में इनका जन्म हुआ है फिर इन्होने इस प्रकार हेय संप्रदाय वाले सन्यासी थे दीक्षा क्यों ली मालूम होता है बिना सोचे समझे आवेश में आकर इन्होंने मूड मुड़ा लिया यदि आप सब लोगों की इच्छा हो तो हम किसी योग्य प्रतिष्ठित दंडी स्वामी को बुलाकर फिर से इनका संस्कार करा दें इस बात को सुनकर कुछ दुख प्रकट करते हुए आचार्य ने कहा आपकी बुद्धि तो निरंतर शास्त्रों में शंका करते करते संकित सी बन गई है आपकी दृष्टि में घटपट आदि बाह्य वस्तुओं के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं ये साक्षात भगवान हैं। इन्हें बाह्य उपकरणों की क्या अपेक्षा ये तो स्वयं सिद्ध त्यागी सन्यासी वैरागी और प्रेमी हैं। इन्हें आपकी सिफारिश की आवश्यकता न पड़ेगी सार्वभम ने कहा आपकी यही भावुकता की बातें तो अच्छी नहीं लगती हम तो उन बेचारों के हित की बातें कह रहे हैं अभी उनकी नई अवस्था है संसारी सुखों से अभी एकदम वंचित से ही रहे हैं ऐसी अवस्था में यह सन्यास, धर्म के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे आचार्य ने कहा यह नियमों के भी नियामक है इनका सन्यास ही क्या यह तो लोक शिक्षा के निमित्त इन्होंने ऐसा किया है हंसते हुए सार्वभौम ने कहा यह खूब रही युवावस्था में इन्हें यह लोक शिक्षा की खूब सूझी महाराज आप कहीं लोक शिक्षा के निमित्त ऐसा मत कर डालना आचार्य ने कहा लोक शिक्षा मनुष्य कर ही क्या सकता है यह तो भगवान का ही कार्य है और वे ही विविध वेष धारण करके लोक शिक्षण का कार्य किया करते हैं जोरों से हंसते हुए सारुभव ने कहा बाबा दया करो उस बेचारे सन्यासी को आकाश पर चढ़ाकर उसके सर्वनाश की बातें क्यों सोच रहे हो पुराने लोगों ने ठीक ही कहा है आचार्य में उड़ने की शक्ति नहीं होती पीछे से शिष्यगण ही उसके पंख लगाकर उन्हें आकाश में उड़ा देते हैं मालूम पड़ता है आप इस युवक सन्यासी के अभी से पर लगाना चाहते हैं आपकी दृष्टि में ये ईश्वर है आवेश के साथ आचार्य ने कहा हाँ ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है, है मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ ये साधारण जीव नहीं है आचार्य की आवेश बातों को सुनकर सार्वभौम के आसपास में बैठे हुए सभी शिष्य एकदम चौक से पड़े सार्वभ भी कुछ विस्मित से होकर आचार्य के मुख की ओर देखने लगी थोड़ी देर के पश्चात हसते हुए सार्वभौम ने कहा मुंह आपके घर का है जीव उधार लेने किसी के पास जाना नहीं पड़ता जो आपके मन में आवे वह अनाप शनाप बगते रहे किन्तु आपने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है भगवान के अवतार तीनों ही युगों में होते हैं कलिकाल में इस प्रकार के अवतारों की बात कहीं भी नहीं सुनी जाती फिर अवतार तो सब गिने गिनाए हैं उनमें तो हमने ऐसा अवतार कहीं नहीं सुना वैसे तो जीव मात्र को ही भगवान के अंश होने से अवतार कहा जा सकता है अथवा अवतारा जसंख्य हरि सत्व निथेर जुजा जथाविदा शिन्हकुल्या सरस सहस्र सह श्रीमद भागवत हे ब्राह्मणों जिस प्रकार अक्षय अच्छा सरोवर में से सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां निकलती है उसी प्रकार सत्य गुण के समुद्र श्रीहरि से भी असंख्य अवतार होते हैं श्रीमदभागवत के श्लोक के अनुसार असंख्य अवतार भी माने जा सकते हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर सब युगों में उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु उनकी गणना अंशांश अवतारों में भी की गई है जैसा कि श्रीमदभागवत गीता में कहा है यद् विभूति मत्त्व श्री मधुरजीत में तत्देवा भगत मम तेजो असम्भवम कांति लक्ष्मी और प्रभाव आदि से युक्त जो भी विभूतिमान प्राणी दृष्टिगोचर हो उन उन सभी को मेरे तेज का अंशावतार ही समझना चाहिए इस दृष्टि से आप इन सन्यासी को अवतार कहते हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं किंतु ये ही साक्षात सनातन तो कैसे हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रह्म है उनका अवतार युगों में नहीं होता कल्पों में भी नहीं होता कभी सैकड़ों हजारों युगों के पश्चात वे अवतीर्ण होते हैं इसलिए आप कोरी भाविकता की बातें कर रहे हैं आचार्य ने कहा मालूम पड़ता है बहुत शास्त्रों की आलोचना करने से शास्त्रों के वाक्यों को भी आप भूल गए हैं आप जानते हैं नित्य अवतार के लिए कोई नियम नहीं उनका रहस्य शास्त्र क्या समझ सके? सकेत विषय है नित्य अवतार का कभी तुरोभाव नहीं होता वह तो एक रस होकर सदा संसार में व्याप्त रहता है किसी भाग्यवान को ही वह गुरु रूप से प्राप्त होते हैं और जिस पर उनका अनुग्रह होता है वही उनका कृपा पात्र बन सकता है हसते ही सार्वभम ने कहा यह नित्यावतार कौन सी नई वस्तु निकाल लाई आचार्य कुछ के स्वर में कहा, आपको तो समझाना इसी प्रकार है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है साथ ही बीज का विनाश होता है कुछ विनोद के स्वर में सार्वभम ने कहा उपजाऊ भूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर भी कृपा करें आप आपे से बाहर क्यों हुए जाते हैं हमें समझाइए आप किस प्रकार इन्हें साक्षात ईश्वर कहते हैं आचार्य ने कहा सोते को तो जगाया भी जा सकता है किंतु जो जागता हुआ भी सोने का बहाना करता है उसे भला कौन जगा सकता है आप जानबूझकर बूझ भी अनजानों की सी बातें कर रहे हैं अब आपकी बुद्धि को क्या कहूँ आप जानते नहीं गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम इसमें गुरु को साक्षात पर ब्रह्म बताया गया है क्या गुरु साक्षात पर ब्रह्म नहीं है जिनके संगति से श्री कृष्ण पदार बिंदों में अनुराग हो उनमें और श्री कृष्ण में मैं कुछ भी भेद नहीं समझता जो भी कुछ भेद प्रतीत होता है वह व्यवहार चलाने के लिए है वास्तव में तो गुरु और श्री कृष्ण एक ही है वे अपने आप ही कृपा करके अपने चरणों में प्रीति प्रदान करते हैं वे जब तक किसी रूप से कृपा से नहीं कृपा नहीं करते तब तक उनके चरणों में प्रेम होना असंभव है वासुदेव सान ने कहा आचार्य महाशय यह तो कुछ भी बात नहीं हुई इसका तो संबंध भावना से है और अपनी अपनी भावना पृथक पृथक होती है यह बात तो सचमुच शास्त्रों से परे की है दृढ़ और शुद्ध भावना के सामने तो कोई भी बात असंभव नहीं किंतु आप इसका प्रचार नहीं कर सकते दूसरे को आप अपनी भावना के अनुसार मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते आपकी उन सन्यासी युवक में गुरु भावना या परब्रह्म की भावना है तो ठीक है किंतु हम भी आपकी बातों से सहमत हो इस बात का आग्रह करना आपकी अनधिकार चेष्टा है हम उन्हें एक साधारण सन्यासी ही समझते हैं वैसे वे बेचारे बड़े शरण हैं भाग्यवान की उनके ऊपर कृपा है इस अल्पावस्था में भगवान के पाद पद्मों में इतना अनुराग ऐसा अलौकिक त्याग इतना अद्भुत वैराग्य सब साधुओं में नहीं मिलने का बहुत खोजने पर लाखों करोड़ों में ऐसा अनुराग मिलेगा हम उनके त्याग वैराग्य और भगवत प्रेम के कायल हैं किन्तु उन्हें आपकी तरह ईश्वर मानकर लोगों में अवतार पने का प्रचार करें यह हमारी शक्ति के बाहर की बात है आचार्य ने कुछ दृढ़ता के स्वर में कहा अच्छी बात है देख लिया जाएगा कब तक आपके ये भाव रहते हैं इस प्रसंग को समाप्त करने की इच्छा से बात के प्रवाह को बदलते हुए सार्वभौम ने कहा आप तो हमारे जो कुछ हो सो हो ही हमारी किसी बात को बुरा न मानना हमारा आपका तो संबंध ही ऐसा है कोई अनुचित बात मुझसे निकल गई हो तो क्षमा कीजिएगा आचार्य ने कुछ उपेक्षा सी करते हुए कहा क्षमा की इसमें कौन सी बात है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके इन नास्तिकों के से विचारों में वे परिवर्तन करें और आपको अपना कृपा पात्र बना ले हंसते हुए सार्वभव ने कहा आप पर ही भगवान की अनंत कृपा बहुत है उसी में से थोड़ा हिस्सा हमें भी दे देना हाँ उन सन्यासी महाराज को कल हमारी ओर से भोजन का निमंत्रण दे देना कल हमारी इच्छा उन्हें यहीं अपने घर में भिक्षा कराने की है इसके अनंतर कुछ और इधर उधर की दो चार बातें हुई और अंत में मुकुंददत्त के साथ गोपीनाथाचार्य प्रभु के स्थान के लिए चले सार्वभौम की शुष्क तर्कों से मुकुंद को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था आचार्य भी कुछ उदास थे प्रभु के समीप पहुँच कर गोपीनाथाचार्य ने सार्वभौम से जो जो बातें हुई थी उन्हें संक्षेप में सुनाते हुए कहा प्रभु मुझे और किसी बात से दुख नहीं है दुख का प्रधान कारण यह है कि सार्वभौम अपने आदमी होकर भी इस प्रकार के विचार रखते हैं प्रभु उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए उनके जीवन में से निरस्ता को निकाल सरसता का संचार कीजिए यही मेरे श्री चरणों में विनीत प्रार्थना है प्रभु ने कुछ संकोच के साथ अपनी दीनता दिखाते हुए कहा आचार्य महाशय यह आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं सार्वभम तो हमारे हैं, हैं, है, वे मुझ पर पुत्र की भांति स्नेह करते हैं उनसे बढ़कर पूरी में मेरा दूसरा शुभ कौन होगा उन्ही के पाप पद्म की छाया लेकर तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ वे मेरे लिए जो भी कुछ सोचें उसी में मेरा कल्याण होगा जिस बात से उन्हें मेरे अमंगल की संभावना होगी उसे वे अवश्य ही बता देंगे इसी बात में तो मेरी भलाई है यदि गुरुजन होकर वे भी मेरी प्रशंसा ही करते रहेंगे तो मैं इस कच्ची अवस्था में सन्यास धर्म का पालन कैसे कर सकूँगा आप उनकी किसी भी बात को बुरा न माने और सदा उनके प्रति पुज्य भाव रखें वे मेरे आपके सबके पुज्य हैं वे शिक्षक उपदेशक, आचार्य तथा हमारे हित चिंतक हैं इस प्रकार नम्रता नम्रतापूर्वक आचार्य को समझा कर प्रभु ने उन्हें विदा किया और आप भक्तों के सहित श्री कृष्ण कीर्तन करने लगे